श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव का प्रथम विकास ईसा के जीवन में इस प्रकार की घटना जेरूशलम का जिहोआ मंदिर इस संबंध में कुछ और भी आलोचना आवश्यक है ईसाई धर्म के प्रवर्तक भगवत अवतार ईसा के जीवन में भी ठीक इसी प्रकार की एक घटना बाइबल में दी है उस समय उनकी आयु बारह वर्ष की थी उनके धर्मपरायण गरीब माता पिता मेरी तथा जोसेफ उस वर्ष उन्हें लेकर अन्य यात्रियों के साथ अपने निवास स्थान गैलली प्रदेश के नाजारेश नामक प्रसिद्ध गांव से जेरूशलम तीर्थ के अत्यंत विख्यात मंदिर में देवदर्शन पूजन तथा बलि आदि प्रदान करने के हेतु पैदल यात्रा कर रहे थे यहूदियों का यह तीर्थ हिंदुओं के तीर्थों के सदृश था वहाँ पर सोने की डिबिया में देवता के आविर्भाव को प्रत्यक्ष कर भक्त साधक अपने को कृतार्थ अनुभव करते थे एवं उसके समक्ष एक वेदी पर धूप धूना जलाते थे तथा पत्र पुष्प फल मूल चढ़ाते थे एवं भेड़ कबूतर आदि पशु पक्षियों की बलि देकर पूजा किया करते थे हिंदुओं के कामाख्या पीठ तथा विंध्याचल आदि तीर्थों में कबूतर आदि पक्षियों के बलि प्रदान करने की प्रथा आज भी प्रचलित है जोसेफ तथा मेरे शास्त्रानुसार दर्शन पूजन बलिदान हवन आदि संपन्न करने के पश्चात अपने साथियों को लेकर गांव की ओर लौटे उस समय विभिन्न दिशाओं से जेरूशलम के दर्शन के निमित्त आने वाले यात्रियों की दशा वैसी ही थी जैसे रेल शुरू होने से पूर्व श्री जगन्नाथ धाम आदि तीर्थ दर्श तीर्थ दर्शनार्थी पैदल यात्रियों की थी ऐसा सुना जाता है कि उस समय विस्तृत मार्ग के बीच बीच वृक्ष कुआ तालाब आदि की सुविधा थी तथा जगह जगह पर विश्राम के लिए चट्टी सराय या धर्मशालाओं की भी कमी नहीं थी तीर्थयात्रियों के सहचर पंडे चावल दाल आटा इत्यादि नितान्त आवश्यक वस्तुओं के लिए बनियों की दुकानें धूलगर्द चर्म चिंतन को विस्मृत कर देने वाले निद्रा आलस्य के शत्रु दर्श यात्रियों के परम मित्र मच्छर चोर डाकुओं से परस्पर की रक्षा के निमित्त विभिन्न गांव कस्बे की यात्रियों का दलबद्ध होकर चलना तथा अंत में यात्रियों की नितांत ईश्वर निर्भरता एवं भगवत भक्ति ये सब कुछ विद्यमान थे ईसा के माता पिता लौटते समय अपने दल के साथ अपने समीप ईसा को न देखकर यह सोचने लगे कि बालक संभवतः और किसी यात्री के साथ पीछे आ रहा होगा किंतु बहुत दूर तक चलने के बाद भी जब उन्होंने ईसा को नहीं देखा तब वे अत्यंत चिंतित हुए ढूँढा खोजा परंतु फिर भी उन्हें अपने दल में ईसा का कोई पता नहीं लगा तब जाकुल होकर वे पुनः जेरूसमसलम की ओर लौटे वहाँ जाकर विभिन्न स्थलों में खोज करने पर भी बालक का कोई पता न लगा अंत में ढूंढते हुए मंदिर के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि बालक ईसा शास्त्रवेत्ता साधकों के बीच बैठकर शास्त्र विचार कर रहा है तथा शास्त्र के जटिल प्रश्नों की मीमांसा जो पंडित वर्ग भी नहीं कर पा रहे थे अपूर्व रूप से करके सबको मोहित कर रहा है प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर ने स्वरचित श्री रामकृष्ण के जीवन चरित्र में उनकी पूर्वोक्त बाल्यलीला के साथ ईसा की बालकालीन उक्त लीला के सादृश्य को देखकर उसकी सत्यता के संबंध में विशेष रूप से संदेह प्रकट किया है इतना ही नहीं अपेतु कटाक्ष करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अंग्रेजी भाषा के अभिज्ञ श्री रामकृष्ण देव के शिष्यों ने अपने गुरुदेव की मर्यादा बढ़ाने के लिए ईसा की पूर्वोक्त लीला के प्रसंग को जानबूझ कर ही श्री रामकृष्ण देव के साथ जोड़ दिया है मैक्स मैक्समूलर द्वारा इस प्रकार अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता का परिचय दिए जाने पर भी हम विवश हैं क्योंकि श्री रामकृष्ण देव की इस बाल लीला की बात हमने उनकी जन्मभूमि कामारपुकुर के अनेक वृद्ध व्यक्तियों के मुँह से सुनी है तथा श्री रामकृष्ण देव ने भी कभी कभी उस विषय को हम में से किसी किसी के समीप स्वयं व्यक्त किया है इस संबंध में इतना ही कहना हम पर्याप्त समझते हैं श्री रामकृष्ण देव के जीवन की आलोचना में प्रवृत्त हो सभी के मन में यह बात उदित होती है कि उन्होंने विवाह क्यों किया था पत्नी के साथ जिनका किसी भी समय शारीरिक संबंध रखने का संकल्प नहीं था उनके विवाह के कारण का पता लगाना वास्तव में कठिन है यदि यह कहा जाए कि यौवन में पदार्पण करते ही श्री रामकृष्ण देव भगवान भगवान करते हुए जब उन्मत्त प्राय हो उठे थे उस समय उनके आत्मीय वर्ग ने बलपूर्वक उन्हें विवाह बंधन में आबद्ध कर दिया था तो इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि यह कोई बात ही नहीं है क्योंकि बाल्यावस्था से ही कोई व्यक्ति उनसे बलपूर्वक कोई सामान्य कार्य तक नहीं करा पाया था उनके मन में जब जिस कार्य को करने की अभिलाषा जागृत हुई उसी समय किसी न किसी उपाय से निश्चित रूप से वे उस कार्य को संपन्न करते रहे यज्ञोपवीत के समय लुहार कन्याक धनी को भिक्षा माता के रूप में अंगीकार करने की घटना से यह बात स्पष्ट है कामार पुकुर का सामाजिक बंधन कलकत्ते जैसा इतना शिथिल नहीं था कि लोग मनमाना आचरण कर सकते श्री कृष्ण देव के माता पिता भी कम स्वधर्मनिष्ठ नहीं थे किसी न किसी ब्राह्मण कन्या को भिक्षा माता के रूप में ग्रहण करने की वंशगत प्रथा थी वहाँ प्रचलित थी तथा बालक गदाधर के सभी अभिभावक इस बात के विरोधी भी थे कि वह बालक सर्वप्रथम किसी लुहार कन्या से भिक्षा ग्रहण करे। फिर भी एकमात्र गदाधर के आग्रह से ही धनी को भिक्षा माता बनाना निश्चित हुआ यह कम आश्चर्य की बात नहीं है इसी तरह अनान्य सभी घटनाओं से जब यह पता चलता है कि श्री कृष्ण देव की इच्छा तथा उनकी बातें सभी विषयों में सबके विपरीत भाव तथा इच्छाओं को सदा बदलती रही है तब यह कैसे कहा जा सकता है कि उनके जीवन की इतनी बड़ी घटना उनके आत्मी वर्ग की इच्छा तथा अनरोज के बल पर हुई थी